तो क्या साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे ब्रह्म लोग जाएंगे तथा तो जा फिर गति श्रुति भी हो तो फिर गति यहां सनातन साक्षात मोक्ष के लिए गवन ही नहीं इतिहास के गति निर्देश शामर्थ्य क्रम मुक्ति यान्ति ब्रह्म सनातन जाते तो जहाँ गति निर्देश है वहाँ क्रम मुक्ति जाएंगे सद्य मुक्ति नहीं सद्य मुक्ति तो नस्य प्राणाउत्क्रामती ये वो साम बनी हो जाते हैं इसलिए काला मुख्य अक्ष प्राप्त करेंगे तृतीय पागमे नाइम लोक अयज्ञ से नाया लोक सर्वप्राणी साधारणों सर्वप्राणी साधारण जो लोके ये भी नहीं यथोत्रण यज्ञ यज्ञ में से निक्ञ जो नहीं करता है तस्य कौतिक नया ये लोक नहीं तो और परलोक करना ये कौटिक नया करते कु साधन साध्य जो विशिष्ट साधन से प्राप्त होने वाले परलोक है स्वर्ग ब्रह्म लोकादि वो कैसे प्राप्त होगा उसको साधारण लोका पुनः साधारण लोक प्राप्ति दूर दूरता जिसको साधारण ही लोक प्राप्त नहीं होता है लोक में दुखी रहता है कुछ प्राप्त नहीं होगा साधारण लोक प्राप्ति क्या है आगे भी किसी मनुष्य अन्न प्राप्त करके नहीं करे जैसा भी प्राप्त है ये भी प्राप्त नहीं होता है दूर सर्गाधिकूर तो निरसाइ यथे बुद्धि सामान गुरुकूल प्रधान से अर्जुन से अनायासभ्यमित इति कुत्तम हे कुम गुरूण श्रेष्ठ इस विषय में बुद्धि समाधान करने के लिए तुम्हारे सामर्थ्य है अर्जुन से प्रधानतम अनायासलभ्यमित कहने के लिए कुतम कह श्लोक बोलते दो यज्ञ का उपदेश बहुत किया गया है क्योंकि यज्ञ वेद मूलक है उत्तर नाम यज्ञ नेद मूल तत्व है ना वेद मूल तत्व न उत्प्रेक्षा निबंधन उत्तम निदश्य थी अपने मन से कल्पना करके ही कुछ कोई उपदेश कर दे उत्प्रेक्षा निबंधन ये जान तो उत्प्रेक्षा निबंधन उपेक्षा निबंधना तुम उत्पेक्षा उत्प्रेक्षा निबंधन कोई कल्पना करें कि भगवान इसे अपने कल्पना से कुछ कुछ कहते हैं उत्प्रेक्षा निबंधन तो होने से असद्येय हो जाएगा अनुष्ठेय नहीं होगा इसका निराश करते उत्प्रेक्षा नहीं भगवान ही उपदेश करते वेदमूलक उपदेशे अभी कोई कोई कहते हैं हम शास्त्र को नहीं अपने अनुभव करते शास्त्र के विरुद्ध अनुभव तो भ्रांति है अनुभव भ्रांति शास्त्र सम्मत अनुभव ही अनुभव है इसलिए भगवान भी ये उत्प्रेक्षा मूलक नहीं कहते वेदमूलक है एवं धु वि ब्रह्मणो मुखे वितता विखे कर्मजान विदितासा बहु विधाण कर्मजान विधितास एवं ब्राह्मणों मुखे बहुविधा यज्ञ भी तथा ब्राह्मणों मुखे ब्रह्म वेद वेद मुखे वेद में अनेक प्रकार यज्ञ कहे गयी तान सर्वां कर्मजान भी वो कर्म है इनको समझकर कर एवं ज्ञाप इस प्रकार जान करके एक ज्ञान रूप से ज्ञाप विमोक्ष आत्मा कर्म से विलक्षण निष्क्रिय शुद्ध सरते ये सब जितने कर्म जी आत्मा उससे भी लक्षण जो कर्मनीय कर्म नहीं अकर्म तो कहा गया था वह तो आत्मा अकर्म है शुद्ध स्वरूप ही ऐसे ज्ञान तो से मुख्य को प्राप्त करोगे ठीक है मैं आत्मा व्यापार साध उक्त कर्म नाम आशंक तो आत्मा में कोई व्यापार करने से कर्म होगा आशंक दूसरी कर्मजान विदिता सर्वान् आत्मनो ज्ञाने फलम आत्मा निर्व्या शुद्ध है उसके ज्ञान से फल क्या ज्ञात विमोस से ज्ञान का फल है मुख्य कथम यथोत्थ यज्ञा वेद से मुख्य विस्तीर्ण यज्ञ वेद के मुख्य मुख्य न के भाष्य में यथोथ एवं यथोथ बहु विधा बहु प्रकार य स्तीर्ण ब्रह्मणु मुखे ब्रह्म का मुखे कार्य द्वार द्वारा विस्तीर्ण वहाँ वेद द्वारा न अवगम्यम ब्रह्म उच्च वेद के द्वारा जो ज्ञात होता है उनको ब्रह्मणु मुखे वेद के मुखे में विस्तृत किसी कहा गया ठीक में तेनाली उदाहरण वेद के द्वारा अवगम्यम ज्ञ कैसे तथा जुह्म इत्यादि घ में प्राण भवन करते हैं इत्यादि विभिन्न शब्द अंतर में कहा गया विद्वांसाह पहले कह करके इस उपक्रम में अध्ययना हेतु आकांक्षा उक्तम अध्ययनाद पर आक्षेप करते क्यों करते हैं आगे हेतु देते है वाची प्राणुम वाघ में प्राण भवन करते हैं वेदाद्या करते हैं तो से प्राण को समाप्त करके भाग्य में ज्ञान शक्तिमद विषय क्रिया शक्तिमत उपसार ज्ञान शक्तिम शक्ति वाले विषय में क्रिया-शक्ति वाले प्राणों का उपसार प्राणे वा वाचन अथवा प्राण में वाको योग्य प्रभाव्य जो प्रभव उत्पत्ति का नभय का कारण उसमें उसमें लय करो वाक्यम आदि शब्दार्थ आदि शब्द से लेना ज्ञान शक्ति मतान क्रियाशक्ति मतान से अन्य उत्पत्ति प्रलय ज्ञान शक्ति वाले के क्रियाश्रति वाले में से क्रिया क्रियाश्रूति वाले ज्ञान शक्ति वाले में ऐसे प्रहे उत्पत्ति प्रलय कार उनके उसमें प्रलय करना तदभावे न अध्ययन आदि सिद्धि ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति के बिना अध्ययन आदि नहीं होगी इसलिए अध्ययन करने के लिए इसे परस्पर ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति से ही करते हैं कभी किसको कभी ध्यान करते हैं कभी अध्ययन करते हैं अध्ययन आदि करते समय प्राण श्री अध्ययन आदि करते समय अर्थ निश्चय करते हैं कर्मनाम आत्मजन्य तो अभाव है तुम्हारा कर्म आत्मजन्य कर्मजान का वाची के मानव से कर्म हो भी थी ये सब जितने सर्वे से कुछ इंद्र के द्वारा कुछ मन के द्वारा कर्म से होते हैं आज्ञा सर्वाहान अनात्मजान आत्मजा नहीं क्योंकि आत्मा तो निर्व्यापार है निर्व्यापार हुई आत्मा है ठीक है तस्वीर निर्व्यापारोत्तम फलवत्ता ज्ञात ब्रह्म निर्व्यापार आत्मा है की उसका फल है इसलिए उसको जानना चाहिए अतः एवं ज्ञापन निर्व्यापार में निर्व्यापार हूँ ऐसे जान करके निमोक्ष ऐसी अशुभ से मुक्त हो जाओगे तीका में एवं ज्ञान हमे वो ज्ञापन उत्तम गणति एवं ज्ञापन इस प्रकार जानकर इस प्रकार ज्ञान क्या है उसका प्रकट कर ज्ञापन स्पष्ट करते हुए उत्तम गणत स्पष्टीकरण करते न मत व्यापार आई में ये सब जितने व्यापार है कि मेरा नहीं है हम उदासीन निर्व्यापार में उदासीन है इसे एवं ज्ञापन इस ज्ञान से मुख्य को प्राप्त करेंगे ये समय दर्शन अस्मत सम्यक दर्शनाथ मुख्य संसार बंद से मुक्त हो जाओगे मोक्षसे